देहाय दक्षिणा व्याप्तहाय नमः ओम शांति शांति शांति कृष्ण यजुर्वेदिया कठोपनिषद इसमें हम लोग अध्याय का तृतीय बल्ले में द्वादश मंत्र विचार कर रहे थे यह सर्वेश भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते तुग्र या बुद्धिया सूक्ष्म यह आत्मतत्व तो सभी में विद्यमान होने पर भी छुपा हुआ है इसलिए प्रकाशित नहीं हो रहा है अर्थात उसका ज्ञान सरल से नहीं हो रहा है सरल से नहीं हो रहा है तो फिर किसी को नहीं होगा अग्र या बुद्धिया सूक्ष्म विवेकयुक्त मलरहित वासना रहित बुद्धि एकाग्र उसके द्वारा ग्रहण होगा टीका में योयम जीवश प्रकाशत्म सत्य युवभासा सके प्रतिबंधेन कृत गया था। तच प्रतिबंधक न वस्तु ज्ञाना मुक्तिश्रुतिर्बाध प्रसंगा अच्छा यहाँ तक हो गया था अगर सभी में यह आत्मतत्व तो विद्यमान है तब इसका ज्ञान होना चाहिए अर्थात ये प्रकाशित तो होना चाहिए प्रकाश नहीं हो रहा है अर्थात कोई प्रतिबंधक है पदार्थ विद्यमान है फिर भी अगर ग्रहण नहीं हो रहा है तो कोई प्रतिबंधक आवरण है और वो आवरण कोई वास्तव वस्तु यहाँ नहीं होगा क्योंकि वास्तव होगा तो फिर ज्ञान मात्र से उसके निवारण नहीं होगा पर शास्त्र में कहा जाता है ज्ञान मुक्ति इसलिए वो अज्ञान मात्र ही आवरण ऐसा यह निश्चय होता है आगे टीका में तत्व अविद्या एवं प्रतिबंधिका इतिहा आत्म तत्व का ज्ञान होने में प्रतिबंधक अविद्या ही है यह निर्णय होता है भाष्य में प्रथम पंक्ति में ये पुरुषः पुरुष सर्वेशु ब्रह्मादिस्तंभपर्यंतु भूतेषु गूढ़ गूढ़ कार्थ संवृत्त सर्वे भूतेषु सर्वे भूतेषु कहने से ब्रह्मादिस्तंभपर्यंतु तो हमको ये अलग व्यक्ति ऐसा लगता है तो उसमें ब्रह्मतत्व आत्मतत्व विद्यमान है और वो आत्मतत्व ही है किंतु रूपेण नहीं लग करके ये स्तंभ है ये ब्रह्म है ब्रह्म है इसी प्रकार के ज्ञान होता है अर्थात तो आत्मतत्व तो उसमें गुढ़ है संब्रिता, संब्रिता, है तथा आवरण आवरण हुआ हो जाने से कोई पदार्थ विद्यमान होने पर भी अगर आवृत्त हो जाता है आवरण हो जाता है उसका अनुभव नहीं होता है आवरण हो गया तो फिर ऐसा पदार्थ होने में प्रमाण कहते हैं दर्शन श्रवण आदि कर्मा दर्शन श्रवण आदि टीका में दिया था दर्शनम श्रवणम इत्यादि ये सब कर्म है जिनका ये सब कर्म अर्थात ये सब कर्म से लिंगित तो होता है लिंगित तो होता है कि आत्मतत्व है ये सब जो दर्पण दर्शन श्रवण इत्यादि होते हैं तजन्य तो अंतकरण वृत्ति होती है और वो अंतकरण वृत्ति में साक्षी प्रतिबिंबित तो होता है ये सारे प्रक्रिया जो होते हैं वो साक्षी के सामने पदार्थों को विद्यमान कराने के लिए साक्षी को अर्पण करने के लिए ये सब प्रक्रिया हो रहे हैं तो सांख्य वाला कहेंगे प्रकृति के जितने सारे क्रिया वो पुरुषों को भोग देने के लिए पुरुषों का सामने में विषय को उपस्थापन कराने के लिए ये दर्शन श्रवण आदि इंद्रियों में जो क्रिया हो रहे हैं ये सब बुद्धि में वृत्ति करवाएंगे और वृत्ति में चैतन्य प्रतिबिंबित तो होगा दर्शन श्रवण आदि कर्म बहुग्री हुआ तो इसलिए पाणी महर्षि का भी सूत्र है इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्रजुष्ट इंद्र सृष्टम इंद्र इंद्रे इति वा इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्रशलिंगम इंद्र परमेश्वर परमात्मा का लिंग लिंग चिन्ह हो गया ये इंद्रिया अर्थात ये इंद्रिय है इसी से निश्चय होता है कि परमात्मा है नहीं तो इंद्रिय का क्रिया जो होते हैं वो क्रिया का फल किसको मिलेगा मतलब कौन इसको भोग करता है कहते हैं परमात्मा आगे भाष्य में विद्या माया छन्नो अतएव आत्मा न प्रकाशते आत्मत्व न कस्य च विद्या अविद्या दर्शन श्रवण आदि कर्म विद्या खंडाकार ऊपर में रहेगा अविद्या माया आच्छ अविद्या माया विदया आचन्न उसके द्वारा आच्छ आच्छन्न अर्थात आवृत्त। आवरण हो गया है अतएव तो आत्मा न प्रकाशते क्योंकि आवृत्त हो गया इसलिए न प्रकाशते इसका प्रकाशन नहीं हो रहा अर्थात हमारा ज्ञान का विषय नहीं बन रहे हैं न प्रकाशते आत्मत्वन क्य प्रकाश तो हो रहा है मैं हूँ इस प्रकार तो सभी जान रहे हैं किंतु आत्मत्वे न अर्थात तो उसका शुद्ध स्वरूप से प्रकाश नहीं हो रहा है इदम तो अयम त्वे अहम तो न प्रकाश हो रहे हैं जिस समय में रज्जु में सर्प को देख रहा है उस समय में रज्जु प्रकाशित तो हो रहे हैं न बिल्कुल अप्रकाशित तो हो गया प्रकाशित हो गया किंतु रज्जुत्वना नहीं हो रहा है सर्पत्व न हो रहे हैं इसी प्रकार के तो यहाँ नहीं हो रहा है आत्मत्व नहीं हो रहा है क्या अनात्मत्व हम अपने आपको जानते हैं वो हो, इस प्रकार कहते हैं कहते तो हैं आत्मत्व आत्मा का जो वास्तव स्वरूप है असंग रूपेण न ज्ञाते विशिष्ट रूपेण तो पता चलता है मैं चैत्र हूं देवदत्त हूं मैं यह हूं बुद्धिमान हूं गोरा हूं पतला हूं मोटा हूं काला हो ये सब विशिष्ट रूप इस प्रकार से तो भान हो रहा है ऐसा स्थिति है अर्थात अविद्या माया से आच्छ हो करके ये पता नहीं चल रहा है अहो अहो अर्थात खेद खेद अर्थात दुख से कह रहे हैं अतिगंभी दुर्वगाह्य विचित्रा माया सर्वो परमार्थतः यदंतु सतत्वोपि एवं बोध्यमो परमात्मा इति न गृहती अनात्म देहेन्द्रियादे संघातम आत्मनों दृश्यमनमी घटाधिवत आत्मत्वेन अहम अमुष पुत्र अनुच्यमें गृह अहोक करुख प्रकाश करके कहते हैं अति अति अतिगंभी अर्थात जिसका तल प्राप्त नहीं हो सकता स्पर्श नहीं हो सकता है अर्थात उसका सीमा कहाँ तक तो ये जानना कठिन है इसलिए दुर्वगाह तो दुखे ना अवगाह्य अवगाह्य अर्थात ज्ञातव्य तो दुखों से इसका ज्ञान हो सकता है विचित्र माया तो ये विचित्र है माया विचित्र अर्थात जैसे कि वस्त्र के ऊपर पट पट के ऊपर अगर चित्र कर दिया जाएगा अभी और पट नहीं दिखेगा तो दिखेगा तो पटो के ऊपर जो रंग लगाया गया चित्र इसलिए कहते हैं माया का यही स्वभाव है चित्र जैसा पट को आवरण करके और नाना पदार्थ दिखाएगा मायाच यम यह माया है। यद अयम सर्वो परमार्थतः सर्व जंतु अपि सारे जंतु जंतु अर्थात प्राणी मात्र के जंतु में विग्रह कैसे कहेंगे जन्यते इति जंतु जनधातु से तून प्रत्यय होता है कर्ता तो जन्यते इति जंतु दिवादी धातु धा आत्मनिपदे तो जन्यते इति जंतु। सर्व जन्तु सर्वजंतु पर सतत्व अठा स्वरूप वस्तुतः सारे प्राणी ये तो ही है परमार्थतः अर्थात वस्तुतः तो परमा सत्व अर्थात परमाथस्वरूप वस्तुतः तो सभी प्राणी परमास्वरूप है अपि वने पर भी एवं बुद्धिमान उसको कहा जाएगा तवे तो परमात्मा वो अहम् परमात्मा न गृणती उसको कहा जाएगा कि आप ही परमात्मा हो आप ही ब्रह्म हो किंतु अहम् परमात्मा इस प्रकार की उसको ग्रहण नहीं होता है वही मानता रहेगा कि मैं तो यह यू वो हूँ विशिष्ट रूपेण मानता रहेगा अहम् परमात्मा इति न गृणती तो न गृणाती किन्तु फिर किम गृहती कहते हैं देहेन्द्रियादि संघातम आत्मनो दृश्य मानम अपनी घटाधिक अनात्मा को ग्रहण करता है अनात्मा पदार्थ को नहीं कहते हैं संघातम देह इंद्रिय इनका संघात देह को कार्य इंद्रिय को करण कार्य करण संघात कहा जाता है आत्मनो दृश्यमान पी स्वयं उसको देखता है जानता है कैसे कहते हैं घटाधिवत शरीर इंद्रिय मन ये सबको जानता है जैसे घट को स्व भिन्न जानता है इसी प्रकार की देह इंद्रिय मन ये सबको भी स्व जानता है जो सुस्माद भिन्न होगा वो को भी होगा यहाँ कहते हैं कि जानने पर भी आत्मत्वे न अहम अमुष्य पुत्र मानवी गति देह इंद्रिय इत्यादि को आत्मत्वन मैं इसी प्रकार ग्रहण करता है कहते मैं देह तो नहीं कहता है कहता है कि अहम अमुष्य पुत्र मैं उसका पुत्र हूं तो पुत्र कौन है पुत्र तो देह ही है कहा नहीं कहा जाने पर भी आप देह हो आप प्राण हो आप इंद्रिय हो इस प्रकार की कोई सिखाता नहीं फिर भी मान लेता है और यही कहा जाता है सिखाया जाता है कि आप तो ब्रह्म हो आप तो परमात्मा हो फिर भी इसको ग्रहण नहीं करता जो सिखाया जाता है उसको ग्रहण नहीं करता है और जो नहीं सिखाया जाता है उसको करेगा तो इसको शास्त्र में कहते हैं स्वाभाविक वृत्ति तो अर्थात ये संस्कार जब बहुत दृढ़ रहता है तब उसी प्रकार की होते रहते हैं स्वाभाविक वृत्ति फिर ये संस्कार को बदलने के लिए कहेंगे जितने गहराई तक गया है स्वाभाविक वृत्ति उतने गहराई तक जाना पड़ेगा ये शास्त्रीय वृत्ति ये हम ब्रह्मास्मि हम परमात्मा एवं उतने सुनना पड़ेगा विचार करना पड़ेगा तो अभी ठीक है यहाँ तक हो गया कि माया से होता है ये माया कौन करता है कहते हैं नू नम परस्यव माया सर्वलोको बम माया किसका है कहते परमात्मा का ही है उसके द्वारा प्रत्यय क्या हुआ यंग धातुरेखाचो हलादे क्रियासमिहारे यंग भृशम बारम बारम बारंबार मोह को प्राप्त करके सर्व सर्वलोक भ्रमिति यहां भी फिर यंग प्रत्यय करके लोक हो गया बम भ्रमिति भ्रमण करता है मोहग्रस्त होकर बारम्बार ग्रस्त होकर के बारंबार भ्रमण करता है बम भ्रमिति दीर्घकार के सूत्र से आएगा यंगो वाहट हो जाएगा पर मे हलादी पित सार्वधातु को रहने पर स्वर्गस्य रक्षण तस्में मोहात्म नमः इसका आरंभ हैति यो, यो भूतानी स्नेह पाशा अनुबंधन इस प्रकार के शांति पर्व का श्लोक है यो मोह यति भूतानी स्नेह पाशाबंधन स्नेह अनुबंधन के द्वारा जो सारे भूतों को मोह में डालता है क्यों करता है कहते हैं सर्ग से रक्षणार्थाय ये सृष्टि चलते रहे तस्में मोहात्म नमः नमह इसलिए प्रातः नींद खुल जाने से पहले तस्मे मोहात्म नमः उसको कहेंगे ताकि उसको पता चलेगा परमात्मा को कि ये हमको जान लिया कि हम ही मोह में डालता है तो अगर जान लेगा जैसे कहते हैं न कोई कुछ कम्बल ओढ़ करके आपको भय दिखा रहे हैं और वो भय दिखाने से पहले आप पहले कह देंगे आप भय दिखाने वाले वो इस नाम वाले हो हम जानते हैं तो फिर वो परमात्मा ये मोह में नहीं डालेगा सुबह उठ के एक बार स्मरण कर लेना है शिव जी आप ही मोह में डालते हो तो फिर धीरे धीरे छूटेगा तथा च स्मरण भगवान गीता में कहते हैं ना हम प्रकाश सह सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ो यम ना मूढ़ो मुड, योमी आगे मामे नौम ना न लोको, लोको अहम प्रकाश सर्वस्व सर्वस्व अहम प्रकाश न सभी के द्वारा मतलब सभी का प्रकाश में नहीं होता मरता तो सभी मेरे को नहीं जान रहे हैं, क्यों योग माया समावृता तो योगमाया तेन समावृत इसलिए अयम लोक मूढ़ न अभिजाना यह लोक लोक अर्थात मूह अर्था तो को प्राप्त किए हैं मेरे को नहीं जानते हैं मैं किस प्रकार रूप हूं कहते हैं अजम अव्ययम ये वास्तव स्वरूप होने पर भी इसको नहीं जानते हैं पूर्व पक्ष कहते हैं ननु विरुद्ध मत्वाधीरो न शोचती अपने कहे थे अशरीरम शरीरेशु अनवस्थितेशु अवस्थितम महांत विभुमात्म मत्वाधीरो न सोचती ये मंत्र पहले गया था तो मत्वाधीरो न सोचती मत्वा अर्थात ज्ञावा तो जानता है इधर कहा जाता है और यहाँ कहते हैं कि अहम न प्रकाश है सर्वस्व मैं प्रकाश ही नहीं होता हूँ तो ये परस्पर का विरुद्ध हुआ सिद्धांत कहता है कि नैतद देवम इस प्रकार की बात नहीं है तो ये उपनिषद का रहस्य होता है सब विरुद्ध बात मिलेगा इसलिए कहा जाता है कि जो विरुद्ध बात को ग्रहण कर ले पाएगा उसी को उपनिषद का ज्ञान होगा अर्थात दो सत्ता को एक समय में जो जान पाएगा उसी को जीवन मुक्त भी कहा जाता है पारमार्थिक सत्ता को भी जानता है व्यावहारिक सत्ता को भी देखता है तो, अर्थात विरुद्ध पदार्थों को जो संगति बैठा ले सकता है सिद्धांतिक उत्तर देता है असंस्कृत बुद्धि अभिज्ञेयत्वाद न प्रकाशते उत्तम असंस्कृत बुद्धे अभिज्ञेय असंस्कृत बुद्धि से अभिज्ञेय है अथवा असंस्कृत बुद्धि का कर्मधारय करेंगे तो पंचमी लेना होगा और बहुग्री करेंगे तो ष्ठी हो जाएगा आ, बहुग्रही करना अच्छा है क्योंकि न हम प्रकाश सर्वस्व कहाँ सर्वस्व कर्ता को कहाँ तो इसलिए यहाँ भी असंस्कृत बुद्धिर्यस्य इस प्रकार की कह करके असंस्कृत बुद्धि ही तो मैं अभिज्ञे हूँ न प्रकाश थे इति उत्तम कर्मधारय करेंगे तो पंचमी लेना पड़ेगा बुद्धि जब संस्कार नहीं हुआ है संस्कार तीन प्रकार के होते हैं एक तो मलाप अगर उसमें कुछ मल है उसका निराकरण करना ये संस्कार है मला अपनयनमें दूसरा है गुणाधानम गुण का आधान करेंगे मल कुछ अपनयन करना नहीं है गुण का आधान किया जाएगा ये भी संस्कार जैसे अगर हम जो नीम का दातुन होता है उसको जब रात को डाल देते हैं गिलास का पानी में तब तो सुबह वो पानी कड़ुआ होता है तो उसको कहते हैं गुणाधान नीम में जो कड़ुआपन था वो आधान कर दिया जल में तो मलापनयनम गुणाधानम ये दूसरा हुआ और तृतीय हुआ हीनांग पूर्ति अगर कोई अंगों की हानि हो जाती है तो ये संस्कार किया जाता है उसका पूर्ति किया जाता है जैसे जो याग होने का समय में याग्ञ में जो ब्रह्मा होते हैं वो स्वयं कोई कर्म नहीं करते हैं बाकी तीन तो कर्म करेंगे वो कोई कर्म नहीं करने पर भी अगर अंग की हानि होगी अर्थात ऋतिक लोग कोई त्रुटि कर दिए यजमान से कोई त्रुटि हो गई तो ब्रह्मा अपना कर्म के द्वारा उसका पूर्ति करेगा तो इसको कहा जाता है ये भी संस्कार तो ब्रह्मा यज्ञ का संस्कार करता है हीनांग पूर्ति ये तीन प्रकार के संस्कार होता है तो यहाँ बुद्धि का विषय में तो मलापनयनम और गुणाधानम दो यहाँ तो कोई ही पूर्ति नहीं है तो अभिज्ञवाद न प्रकाशत इतिम तो असंस्कृत बुद्धि से तो वह जाना नहीं जाएगा और फिर दृश्य अच्छा यहाँ पंचमी ही लेना होगा क्योंकि दृश्य द्रिश, दृश्य तेवग्र या आगे है अर्थात तो बुद्धि अगर सूक्ष्म हो गया तो उसके द्वारा जाना जाएगा तो यहाँ भी इसलिए कर्मधारय ही लेना है असंस्कृत बुद्धि से अर्थात तो हेतु में पंचमी अर्थात तो तो असंस्कृत बुद्धि के द्वारा ये नहीं जाना जाएगा अरे दृश्यते तू दृश्यते त्व्रया बुद्धिया कहा गया त्यग्रया अग्रया का अर्थ संस्कृतया संस्कृतया अग्रया अर्थात अग्रम इव अग्रिया अग्रम तो अग्रम अर्थात केवल तीक्षण एक ही दिशा में चलने वाला उसको कहते हैं अग्रम और विरुद्धम अग्रम हो गया तो उसको कहते हैं व्यग्रम नाना अग्र हो गया व्यग्रम दीक्षिप्त को व्यग्र कहते हैं और एक अग्र है तो एक अग्रम अग्रिया इसलिए असंस्कृत बुद्धि में पंच लेना होगा क्योंकि उपेतया उससे युक्त होगा इति इति सूक्ष्म वस्तु निरूपण पर बुद्धिया ज्ञायते सूक्ष्मया कहा गया मंत्र में बुद्धि सूक्ष्म का अर्थ है सूक्ष्म वस्तु निरूपण करने में सामर्थ्य है तो सूक्ष्म वस्तु निरूपण पर बुद्धि में बहुत विषय वासना है तो सूक्ष्म वस्तु का विचार नहीं कर पाएगा जैसे ही सूक्ष्म वस्तु का विचार करने के लिए बुद्धि को हम उतारेंगे वो जहाँ उसका संस्कार है उधर ही चला जाएगा सूक्ष्म वस्तु निरूपण पर कई ही कौन इस प्रकार के बुद्धि युक्त तो होते हैं जिनके द्वारा आत्मतत्व का ज्ञान होगा कहते हैं सूक्ष्म भी, भी कहते हैं इंद्रिभ्य परा हर्थ इत्यादि प्रकारेण सूक्ष्मता पारंपरिय दर्शन पर पारं द्रष्टुम ते ये सूक्ष्मदर्शिन तैयार सूक्ष्मदर्शि पंडितरित एत इंद्रिभ्य परा हर्थ कहकर अंतिम में सा परागति साति पुषाणि सा का परागति इस प्रकार से विचार करके पारंपर्य पारंपर्य का तो तस्य भावो तो पारंपर्य तारियोंदर्शन अर्थ तो स्थूल से सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म तरह इस प्रकार की जानने का जिसको स्वभाव है परम सूक्ष्म द्रष्टुम शीलम ये परम सूक्ष्म अर्थात सबसे सूक्ष्म हो गया परमात्मा उसका द्रष्टुम शीलम ये शाम अभी यहाँ विचार चल रहा है कि सूक्ष्म दर्शी लोग देख पाएंगे और कहा जाता है कि परम सूक्ष्म द्रष्टुम शीलम ये परम सूक्ष्म वहां कहा गया परमात्मा परमात्मा का दर्शन करने का जिनका स्वभाव है वही लोग परमात्मा को देख पाएंगे ये तो थोड़ा विरुद्ध लगेगा तो जैसा कहेंगे जो रोज रोटी खाने का स्वभाव है वही रोटी को खा पाएगा तो प्रथम बार खाएगा द्वितीय बार खाएगा तृतीय बार खाएगा दस बार खाएगा तभी तो स्वभाव तो बनेगा ना अभी यहाँ कहा जाता है कि जो स्वभाव है वही देख पाएगा तो इसका अर्थ है कि सामर्थ्य आ गया अभी स्वभाव है अर्थात तो सामर्थ्य आज्ञा परम सूक्ष्म द्रष्टुम शीलम ये शाम तो द्रष्टुम शीलम अर्थात तो अभी दर्शन के लिए सामर्थ्य जिनको आ गया अर्थात चित्त एकाग्र हुआ विषय वासना रहित तो हुआ ते सूक्ष्मदर्शी नो सूक्ष्मदर्शी उनको कहा गया ते ही सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा आत्म तत्व का ज्ञान होता है सूक्ष्मदर्शी के लिए कहा दिया गया पंडा संजाता अश्य पंडा का अर्थ विवेक बुद्धि जिनका बुद्धि विवेक युक्त तो हो गया विवेक युक्त तो हो गया मुमुक्षु हो गया इनके विवेक अगर हुआ, नित्या अनित्य वस्तु विवेक आगे सब स्वतः होने लगेंगे यही अनित्य नित्य इसी का ही भेद दृढ़ नहीं हो रहे तभी अनित्य पदार्थ में महत्व बुद्धि रहती है टीका में तो ये जो कहा गया परम सूक्ष्म द्रष्टुम शीलम ये तजिनका तो अर्थात तो सूक्ष्म पदार्थ देखने का स्वभाव हो गया और परम सूक्ष्म हो गया परमात्मा इसका तात्पर्य है देंटिका में निधिध्यासन प्रचयन ऐकाग्र्यम आप अंतकरणम यदा सहकारी संपाद्य थे निधिध्यासन का प्रचय प्रचय अर्थात विस्तार अर्थात बहुत ज्यादा जब निधिध्यासन होता है निधि ध्यासन अर्थात तो भ्रमाकार अगर ये बहुत ज्यादा होगा कहते हैं एकाग्रम चित्त एकाग्र हो जाएगा किसी विषय का ध्यान करने से चित्त एकाग्र होगा किंतु तो निधि ध्यास से चित्त एकाग्र शीघ्र होगा क्योंकि अन्य विषय को ध्यान करने से जहाँ चित्त को लगाते हैं वहां तो लगेगा तद तो अतीतों का मतलब तद तो व्यतिरिक्तों का कुछ हानि नहीं कराएगा कोई शिव के ऊपर ध्यान कर रहा है गंगा जी के ऊपर ध्यान कर रहा है तो गंगा जी का ध्यान तो होगा किन्तु गंगा जी से अतिरिक्त तो जो पर्वत है जो घर है उसको कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा किंतु निदिध्यासन होने से क्या करेगा ये बाकी सबको हानि पहुंचाएगा अर्थात केवल ब्रह्मागार वृत्ति में रहने देगा अर्थात अहम अस्मि, बाकी सबका मिथ्यात्व को और दृढ़ कराएगा क्यों कहते निधिध्यासन होना का अर्थ ही है कि बाकी सब सबको मिथ्यात्व तो सिद्ध होने पर ही निधिध्यासन में बुद्धि जाएगी सत्य तो बुद्धि अन्यत्र रहेगा तो फिर निधिध्यासन लगेगा नहीं सब निधिध्यासन प्रचय है ना अर्थात बाकी जगत भी धीरे धीरे मिथ्या दृढ़ होने लगेंगे ऐसा जो अंतकरण यदा सहकारी संपाद्यते अंतकरण यहाँ सहकारी है चस्पति मत में वो को मन को प्रधान कहेंगे तो ये सहकारी हो जाएंगे तदा तत्सहृ महावाक्यामी याव्यक्तौर स्वतः परत व्यवह्रिय दृश्य उपचर्य अतक प्रचय से निधिध्यासन का आधिक्य से एकाग्र हो गया तहकृतात तो तो ऐसा अंतकरण सहकृता महावाक्याण सहकारी महावाक्य अर्थात श्रवण अंगी वेदांत का मुख्य मत में श्रवण अंगी है बाकी सब सब अंग हो जाएंगे निदिध्यासन मनन निदिध्यासन ये मुख्य मत में मुख्य मत अर्थात तो संक्षिप्त शारीरिक विवरण इनको मुख्य मत कहा जाता है ये लोग कहेंगे कि श्रवण मुख्य है और वाचस्पति कहेंगे निधि ध्यास मुख्य है अहम् ब्रह्मास्मिति या बुद्धिवृत्ति चित्त अगर एकाग्र होगा शुद्ध होगा तभी महावाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि इस प्रकार की बुद्धिवृत्ति होगी उस बुद्धिवृत्ति में अभिव्यक्तो ब्रह्म भाव वह बुद्धिवृत्ति में ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति होगी चाहे घटाकार वृत्ति हो पटाकार वृत्ति हो उसमें भी ब्रह्म का प्रतिबिंबन होगा नहीं होगा होगा किंतु उसमें ब्रह्म का अभिव्यक्ति नहीं होगी अर्थात अगर दर्पण में बाकी दस वस्तु भी प्रतिबिंबित तो हो रहे हैं और मुख भी प्रतिबिंबित तो हो रहे हैं मुख स्पष्ट नहीं होगा इसी प्रकार की यहाँ कह रहे हैं कि जो ब्रह्माकार वृत्ति होगी और उसमें अभिव्यक्त हो जाएगा ब्रह्म भाव तब स्वत अपतया व्यवह्रियते दृश्य तो उपचर्यते तो दृश्य कह दिया गया स्व भिन्न नहीं उस समय में ब्रह्माकार वृत्ति में और भेद का त्रिकुटी का भान नहीं रहेगा इसलिए कहा जाता है कि उपचरियते। इसके लिए एक तर्क भी देते हैं उपचरियते क्योंकि अपरोक्षतया व्यवहारियते जैसे दर्पण के सामने में खड़ा होकर के कहता है कि मैंने मुख को देखा अपना मुख देखा वास्तविक तो मुखो देखा ना प्रतिबिंब देखा प्रतिबिंब देखा तो फिर भी व्यवहार हो जाता है मुख देखा तो यहाँ तो दर्पण और उसमें प्रतिबिंबित तो स्व भिन्न मुख ये थोड़ा ज्ञान है किंतु भ्रमाकारि जो होती है उस समय में ये त्रिपुटी का अनुभव नहीं रहेगा फिर भी दृश्य इस प्रकार की व्यवहार किया जाता है क्यों कहते हैं कि संशय विपर्य नहीं रहा तो पदार्थ निश्चित ज्ञात हुआ तो निश्चित ज्ञात हुआ तो उसका व्यवहार कर लेता है इसके लिए उदाहरण देते हैं यो ही यथ प्रयुक्त व्यवहार सतत दृश्य इति प्रसिद्धम यो ही मान लीजिये जो घट यत् प्रयुक्त व्यवहार घट का ज्ञान नहीं हो रहा है तो घट का व्यवहार होगा तो यो ही ये पद से घट लेंगे यो ही युक्त व्यवहार पद से घट का ज्ञान जो घट ज्ञान प्रयुक्त व्यवहार स सघट तदश्य तदृश्य अर्थात वो ज्ञान का दृश्य हो जाए, तो जो पदार्थ जिसके चलते व्यवहार गोचर होगा वो उसका ज्ञेय होगा मानना होगा यो घट प्रयुक्त व्यवहार ज्ञान प्रयुक्त व्यवहार घट ज्ञान प्रयुक्त व्यवहार स घट तद्य त्ञान का दृश्य दृश्यता विषय प्रसिद्धम इसी प्रकार की यह पद से लेंगे ब्रह्म तब ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान प्रयुक्त तो, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान प्रयुक्त तो व्यवहार होने से कहा जाएगा ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान का विषय होता है और ऐसे भी शास्त्र में कहते हैं तो ये ब्रह्म अर्थात वृत्ति व्याप्त होता है अर्थात वृत्ति का विषय बनता है फल व्याप्ति उसमें नहीं है अच्छा। आगे यह मंत्र पूरा हुआ तत्प्रतिपत्ति उपायम आह सूक्ष्मी जो होगा उसके द्वारा ये ज्ञात होगा तो हम कैसे सूक्ष्मदर्शी बनेंगे उसके लिए कह रहे हैं यच्छे, ज्ञान आत्मनी, ज्ञान आत्मनी। वांग वांग ये येद मनसी प्राज तद यछेद ज्ञान आत्मनि ज्ञान आत्मनि महति नियेत तद यछेदेद मनसी वांग प्रथम आय वचन मनसी ह्रस्व इकार है दीर्घ छ अर्थात वाणी को मन में येत येत अर्थात यहाँ धातु हो गया यम यम श वाणी तो को मन में नियमित कर दे अर्थात वाणी को मन में आश्रित कर दे मन का अधिन कर दे अर्थात सोचा नहीं ऐसा बात मुंह से निकल गया कहते स्वभाव है तो वो सब और नहीं चलेगा श्रुति कह दे स्वभाव नहीं चलेगा इसको बदलना होगा अगर व्यवहार में रहना है तो आप परिवराजक हो जाएंगे आज गंगा किनारे तो कल किनारे आपको कोई यछेदांग मनसी परमात्मा प्राप्ति नहीं हुए तो करना पड़ेगा प्राग्यां। प्राग्यां अर्थात विवेकी प्रकर्षण प्राज्ञ मनसी अर्थात मन में वाणी का नियमन करे नियमन करे अर्थात यह खाली वाणी का नहीं बाघ उपलक्षण हो गया सारे इंद्रियो मन के अधीन होना चाहिए अर्थात इंद्रियों का स्वेच्छाचार नहीं होना चाहिए जो स्वभाव कहते हैं स्वभाव से वो ले जाते हैं विषय के प्रति विषय के प्रति नहीं ले जाना चाहिए तद तो यअेत ज्ञान आत्मनि ज्ञाने आत्मनि समानाधिकरण है तद तो तदय तो अक्षेत अर्थात उस मन को ज्ञान आत्मनि अर्थात ज्ञान रूप को जो आत्मा है तत्मा किस का कहते मन का मन का आत्मा कौन है कहते ज्ञान ज्ञान आता विज्ञान ऐसा बुद्धि वो मन को भी बुद्धि में अर्पित कर दे जैसे पूर्व में विचार हुआ था सब तो यस्तु विज्ञानवान भगवती स मनुष्य का सदा सूची और विज्ञान भिज्ञा, सारथी सारथिर यस्तु मन प्रग्रहवान नर सब कहा गया अर्थात ये मन बुद्धि के पीछे चलनी चाहिए और विचार हुआ था हाँ मन बुद्धि के पीछे तभी चलेगा अगर वो बुद्धि विवेक वाली हो तो आज बुद्धि में विवेक नहीं है मन क्या कहेगा कहेगा तो आप तो अपना रास्ता में चलते हैं हम भी अपना रास्ता में चलेंगे ये तो फिर क्यों हम आपका बात मानेंगे तो यहाँ बताया जा रहा है कि पहले इंद्रियों को मन में समर्पित करें अर्थात मन का अधीन इंद्रिय हो और मन भी बुद्धि का अधिन अर्थात विवेक बुद्धि का अधीन मन होकर चले और ज्ञानम आत्मनि मोहती निय महति आत्मनी महति आत्मनी अर्थात हिरण्यगर्भ गर्भ बुद्धि ये जो हमारे व्यष्टि बुद्धि उसको समष्टि बुद्धि में अर्पित करें तो इसका तात्पर्य होता है व्यष्टि बुद्धि में भी अभी भावना रखता है जैसे कहा जाएगा कि घटाकाश को महाकाश में अर्पित करें ये घटाकाश अपने को क्यों घटाकाश मानता है उसको परिचिन्न बुद्धि है घट के द्वारा परिचिन हो गया यह परिचिन्न बुद्धि घट अर्थात घट उसमें कुछ मॉल डालता है इसी प्रकार की जो व्यष्टि बुद्धि हुआ ये समष्टि बुद्धि जैसा इतना शुद्ध नहीं है तो इसलिए कहते हैं व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि जैसा पूर्ण शुद्ध करे हिरण्य गर्भ का विग्रह भी देते हैं हिरण्यम विशुद्ध विज्ञानम गर्भो अंतसारो यश हिरण्य गर्भ का जो बुद्धि है वह विशुद्ध विज्ञान अर्थात बिल्कुल शुद्ध है तो सत्वाधिक्य इस प्रकार कहा जाए क्योंकि हिरण्य ही वास्तविक ईश्वर है राज्य अर्थात तो उसका कारण रूप ईश्वरी है शुद्ध बुद्धि अर्थात तो यह जो बुद्धि यह जब तक समि बुद्धि को समि बुद्धि के साथ आध्यात्म्य नहीं करेगा तब तो यह दृष्टि सृष्टिवाद घटेगा नहीं क्योंकि बुद्धि अगर महत्व रहा वो समष्टि बुद्धि नहीं होगा समष्टि बुद्धि नहीं है तो दृष्टि सृष्टिवाद नहीं घटेगा और दृष्टि सृष्टिवाद नहीं हमारा अनुभव में दृढ़ हो रहा है तो ये ज्ञान का निष्ठा भी नहीं होगी यहाँ इसलिए मंत्र कह रहे हैं कि अर्थात हमको लगना चाहिए कि हम ही समस्टि बुद्धि है अर्थात ये बुद्धि चलने से जगत की उत्पत्ति है, जगत दिखती है दिखता है जब हमारी ये बुद्धि चलती है तो जिसको इस प्रकार की बुद्धि होगी अर्थात हमारी बुद्धि चलने से जगत का भान हो रहा है तो वो हिरण्य गर्भ है प्रथम जीव होगा एक जीववाद दृष्टि सूचीवाद एक जीववाद तो फिर एक ही जीव होगा अर्थात प्रत्यावर्तन मार्ग में हिरण्यगर्भ होना ही होगा अगर आगे ब्रह्म होना है तो वही हिरण्यगर्भ जब अर्थात जो साधक अभी हिरण्यगर्भ गर्भ जैसा अपने आप को मान रहा है अर्थात मेरी बुद्धि चलने से जगत दिख रहा है वही जब समाधिस्थ हो जाएगा ईश्वर स्थिति में आ गया और बिल्कुल निश्चय हो गया ये तो दृश्यमान बिल्कुल मिथ्या है तो ईश्वर स्थिति में रहेगा और फिर जीवन मुक्त जब विधेयुक्त हो जाएगा तो और वो विक्षेप तो अभी नहीं रहेगा तो शुद्ध ब्रह्म अभी ज्ञानम आत्मनि महति आत्मनी महति समानाधिकरण है अर्थात व्यष्टि बुद्धि को समि बुद्धि में समर्पण कर दे देष्टि तो बुद्धि को बुद्धि जैसा शुद्ध बना ले अर्थात हमेशा मैं ही समष्टि बुद्धि हूँ मेरी बुद्धि चलने से ही जगत की प्रतीति इस प्रकार की भान होना अर्थात ये अच्छेद शांत आत्मनी शांत आत्मा अर्थात शुद्ध आत्मा हिरण्य गर्भस्थिति होने से फिर आगे ज्ञान निष्ठा होगी भाष्य में ये उपसंहार कर दे अर्थात ये इंद्रिय सब धीरे धीरे शिथिल हो बंद हो मन ही चलते रहे कौन करेगा प्राज्ञ अर्थात विवेकी विवेकी में ककार की सूत्र से होगा जुको घिण्य घ्व हो। तो प्रत्यय होगा धातु बीच पृथक करण तो प्रत्यय होने से इत है इत होने से हो हो। अच्छा सेयचेत तो कहा गया तो किम किसका नियमन करे कहते हैं उपलक्षणार्थ सर्वेशंद्रिया बाग अर्थात सारे इंद्रियों को मन में अर्पण करे अर्थात इंद्रियों को सब लय कर दे सुसुप्ति जैसा नहीं इंद्रियों का वृत्ति व्यापार बंद हो जाए मन ही चलते रहे इंद्रियों का व्यापार होगा तो प्रमाता बन जाएगा अधिक प्रमाता बनेगा तो साक्षी का अनुभव नहीं होगा दृढ़ नहीं होगा इसलिए प्रथम कहते इंद्रियों को बंद करना आवश्यक है यदि आगे को, को अर्थात कुत्र कहा मनसी, मनसी का अर्थ कहते हैं इति मनसीदर्घ्यम अर्थात रस्व है मनसी, रस्व है सप्तम, मनः कहते तेत ज्ञान आत्म तदाथ मनः यच्छेत ज्ञाने ज्ञाने प्रकाशस्वरूपे बुद्धौ आत्मनि बुद्धि में मन को अर्पण करे अर्थात विवेक युक्त सर्वदा होकर के चले बुद्धि ही मनो आदि करणानी आपनुति आत्मा प्रत्यक तेम बुद्धि मनो आदिकरण को आपनुति आपनुति व्यापनुति बुद्धि ही मन का पीछे अर्थात मन को चलाने वाली बुद्धि होती है इसलिए बुद्धि को गण में क्या पढ़ा गया उसका नाम गण में शब्द है बुद्धि के लिए मनीषा कहते हैं मन का नियमन करने वाली मन आदि आपनोति आपनोति व्यापनोति इति आत्मा अर्थात मन है तो उसके पीछे बुद्धि है आत्मा प्रत्यक्ष मन किंतु तो बलवान है तो बुद्धि को स्थिर कर देगा जैसे कहते तो ना पियन अगर बलवान है तो जो ऑफिसर होगा अधिकारी वो चुप रहेगा जो कह दिया ठीक है चलो मन अगर बहुत बलवान है बलवान है तो संकल्प विकल्प बहुत ज्यादा चलता है बुद्धि और वहाँ ज्यादा नहीं कर पाएगा कुछ अर्थात निर्णय निश्चय नहीं करवा पाएगा बुद्धि कभी आकर के बीच में निश्चय कर देगा घटना आने का समय में मन और बुद्धि को नहीं मानेगा अपना जो करना है वही कर लेगा बुद्धि जब विवेक युक्त तो होती है तो धीरे धीरे मनो उसका अधिन में आता है अब यह बुद्धि को ज्ञानम बुद्धिम आत्मनि महति प्रथम जे नियेद हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हिरण्य तो उसमें बुद्धि को व्यष्टि बुद्धि को नियछेद नियमन कर दे अर्थात तो उसमें अर्पण करे तात्पर्य प्रथम जबत स्वच्छ स्वभाव आत्मनो विज्ञानम आपादयत इत्य अर्थ प्रथम जैसे हिरण्यगर्भ है जैसे स्वच्छ स्वभाव कहा जाता है विशुद्ध विज्ञानम वह सर्वदा ज्ञानी है आत्मनो विज्ञानम आपदयत अर्थात साधक के लिए श्रुति कहते हैं अपना बुद्धि इस प्रकार की हो जानी चाहिए बिल्कुल स्वच्छ अर्थात वासना रहित तो होना चाहिए इत्यर्थ तो वासना होगा तो फिर हिरण्य बुद्धि नहीं होगी क्योंकि दृष्टि सृष्टिवाद हिरण्य गर्भ वासना है तो दृष्टि सृष्टिवाद कैसा आएगा वासना अर्थात वो पदार्थ सत्य है हमको प्राप्त भी करना है और इधर कहेंगे दृष्टि सृष्टिवाद हो जाएगा इसलिए वासना रहेगी तो दृष्टि सृष्टिवाद ये थोड़ा ग्रहण कम होगा तम च महानतम आत्मान ये छांत सर्व विशेष प्रत्ययतमित रूपे अभिक्रिय सर्वातरे सर्व बुद्धि प्रत्यय साक्षिणी मुख्य आत्मनि तम च उस महानतम आत्मान अर्थात हिरण्य रूप को ये उसको भी नियमन कर दे शिथिल कर दे शांत कर दे कहा शांत आत्म ने कहा गया शांत अर्थ सर्विशेष प्रत्यक्षे चे विशेषाच विशेषा प्रत्ये विशेषा प्रत्यस्तमीता कर्मधारे हो जाएगा तो सर्वे विशेषा प्रत्यस्तमित तदेव रूपम यस्य अथवा सर्वे विशेषा प्रत्यस्तमित यस्मिन् होने से तदेव स्वरूप यस्य इस प्रकार की बहुग्री रूप को अगर लक्षण करेंगे अथवा स्वरूप करेंगे उस प्रकार की समास भिन्न हो जाएगी रूप को अगर लक्षण करेंगे तो सर्व विशेष सर प्रत्यस्त रूपम यस्य रूपम का अर्थ लक्षण लेंगे और रूप का अर्थ अगर स्वरूप करेंगे तो सर्व विशेष सर प्रत्यक्ष में बहुगृह करना होगा और फिर रूप के साथ दूसरा बहुग्रह लेना पड़ेगा अगर स्वरूप करेंगे तो लक्षण करेंगे सर्व विशेष सर प्रत्यक्ष मित आएगा वही लक्षण है जिसका जैसे कहा जाएगा कि रूपम लक्षणम यस्य और रूपवत स्वरूपम यश्य दोनों में अंतर है तो इसी प्रकार रूप का अर्थ लक्षण करेंगे तो सर्व विशेष प्रत्यस्तमित्व से, से गुण को लेना पड़ेगा तब तो वहां कर्म धारे करेंगे अगर रूप कार्थ स्वरूप करेंगे तो सर्व विशेष प्रत्यस्तमित्व में बहुब्रीय करेंगे सर्वांतरे सर्व बुद्धि प्रत्यय साक्षिणी मुख्य आत्मनि सर्वांतर सभी के अंदर में अंतर या रूपेणा यही विद्यमान है सर्वेशा बुद्धीना ये ये, ये प्रत्यय त तो आगे ते साम साक्षी सारे बुद्धि के जो प्रत्यय होते हैं प्रत्यय अर्थात वृत्ति उसका साक्षी एक उपनिषद में कहा जाता है प्रतिबोध विदित तो सभी प्रत्यय का साक्षी है मुख्य आत्मा उसमें अंतिम में ये हिरण्य गर्भस्थिति को भी अर्पण कर दे अर्थात समाधिस्थ हो गया अब अर्थात दृश्यमान जगत भी नहीं है हिरण्य अवस्था भी नहीं है सृष्टि नहीं है तो दृष्टि सृष्टि भी और नहीं रहा ठीक है मैं? क्रमेण एवं विषयदोष दर्शन अभ्यास न बाह्य करण अंतकरण व्यापार प्रभिलापन करतु, करतु। यहाँ अनुसार है, नहीं है। प्रबिलपन कर्तु कह प पुरुषार्थ सिद्ध्यत आह क्रमण एवं विषयदोषदर्शन अभ्यासेन जैसे क्रम कहा गया इंद्रियों को मन में मन को बुद्धि में बुद्धि को हिरण्य में हिरण्य को आत्मा में इसी प्रकार की लय करेंगे तो कैसे प्रथमे इंद्रियों को कैसे लय करेंगे यही तो महान कठिन काम है कहते सुबह जल्दी उठ जाना कहते सुबह जल्दी कैसे उठेंगे रात में सोना जल्दी यही तो कठिन हो रहा है तो इस कठिन का दूर कैसे करेंगे कहते विषय दोष दर्शन है ना विषय में दोष दर्शन होने से तो फिर इंद्रिय धीरे धीरे नियमित हो जाएंगे विषय में दोष दर्शन होने से वैराग्य होगा ये पंचदशी का श्लोक है दोष दृष्टि जिहासा जिहासाच पुनर्भोग स्वधीनता असाधारण हेतु हेत्वाद्या वैराग्य त्रयोप्यमी वैराग्य का ये तीन तीन अर्थात हेतु स्वरूप फल त्रयो वैराग्य का ये तीन है हेतु स्वरूप फल वैराग्य का हेतु क्या है कहते हैं दोष दृष्टि जिसमें आसक्ति है उसमें अगर दोष दृष्टि करेंगे तो वैराग्य होगा तो जिसमें आ सकती है दोष दृष्टि कहने दोष दृष्टि दिखाने के लिए शास्त्रों का कौमी नहीं है और नहीं तो सन्यासियों से बात करो आपको जितना भी आप प्रिय पदार्थ तो कहेंगे उसमें भी निकालेंगे कहेंगे इसमें ये होगा वो होगा वो होगा और नहीं तो थोड़ा रसन इंद्रिय के लिए दोष दृष्टि करना है तो डॉक्टरों के पास चले जाएंगे वो तो बिल्कुल बता देंगे ये नहीं खाना ये नहीं खाना इसमें ये हानि है वो हानि है सब बता देंगे दोष दृष्टि ये हो गया वैराग्य का हेतु आगे वैराग्य का स्वरूप कहते हैं जिहासा जिहासा का अर्थ त्याग तुम इच्छा हा तुम इच्छा। तो त्याग करने का इच्छा ये अगर हुआ तो कहे अब वो वैराग्य का स्वरूप दिख रहा है उसमें वैराग्य दिख रहा है और उसका फल क्या होगा पुनर्भोगेश अधीनता भोग्य पदार्थ सामने में आ जाने से दीन नहीं हो जाना दीन अर्थात अपने आप को नहीं रोक पाना तो अधीनता अर्थात अपने आप को रोक लेगा भोग्य पदार्थ सामने में आने से अपने आप को रोक लेना ये वैराग्य का फल हुआ तो ये सब कहते हैं विषय दोष दर्शन है ना और अभ्यास है ये भी चाहिए ये पतंजलि महर्षि कहते हैं योग सूत्र में तो योग चित्तवृत्ति निरोध कह दिया गया ठीक है और कहेंगे हम निरोध नहीं करेंगे तो वृत्ति सारूप्यम घूमते रहो संसार में कहेंगे तो योग अगर चित्तवृत्ति निरोध है तो ये निरोध कैसे करेंगे अभ्यास वैराग्य तिरोध तस् निरोध तस्या वृत्ति है, है निरोध अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये अभ्यास के लिए वो कहते हैं तत्र स्थित यत्नो अभ्यास स्थिति में स्वरूप स्थिति में यत्न करना प्रयत्न करना यही अभ्यास है तत्र स्थित यत्नो अभ्यास ठीक है स्थिति में यत्न करना अभ्यास है सुबह उठ करके मंदिर से आकर के रोज पांच मिनट करेंगे तत्र कहा तत्र स्थित स्थिति अर्थात स्वरूप स्थिति में कहते हैं ऐसा नहीं होगा आगे सूत्रों कहते हैं स तू दीर्घ काल नैरंतर सत्कार सेवितो हो दृढ़ भूमि जो स्थिति की भूमि दृढ़ा कब हो जाएगी कहते हैं दीर्घ काल करना है और निरंतर करना है नहीं तो सुबह पांच मिनट माला और बाकी तो दुकानदारी कहते <laughs> संसार में जैसे चला गया दुकान में तो इस प्रकार के नहीं दीर्घ निरंतर और सत्कार सेविता आना पड़ता है करना पड़ता है ये सब सत्कार से भी तो नहीं हुआ तो अर्थात तो इतनी श्रद्धा हो जाए धीरे धीरे अभ्यास करने से इसको कहते हैं अभ्यास है न अभ्यासन से बाह्य करण अंतकरण व्यापार प्रभिला बाह्य करण अंत करण प्रथम कहा गया वाह को मन में फिर मन को बुद्धि में बुद्धि को हिरण्य में तो ये अंतकरण का भी लय कर देने से अभी पुरुषों को क्या लाभ होगा कह पुरुषार्थ है सिद्धिय कर्तू जो इस प्रकार की करेगा इसका क्या लाभ होगा अभी पहले बताते हैं क्या लाभ होगा क्योंकि फलश्रुति का कथन अगर नहीं होगी तो प्रवृत्ति भी नहीं होगी इसलिए गीता पारायण करने से पहले हम पहले गीता का महात्म्य पढ़ते हैं तो विष्णु लोग मपनोती विष्णु नास हम उदोते कहेंगे तो फलश्रुति ये भी तो पूछते हैं आज यहाँ तक आज 10 बजे 10 बजे मंदिर में विशेष महिना पार्टी किया दिखी हैं ओ संग